श्रीमद्भगवद्दीता अध्याय 6 अत एव उत्तम फल प्राप्तये अतः ऐसे उत्तम फल की प्राप्ति के लिए योगी सततम् युजत सततम आत्मा स्थित एकाचिताशीर्परिग्रह योगी ध्यात समाध्यात सततम् सर्वदा आत्मान अंतकरण रहसी एकांत गिरीगुहाद स्थित सन एकाकी असहायः ध्यान करने वाला योगी अकेला किसी को साथ न लेकर पहाड़ की गुफा आदि एकांत स्थान में स्थित हुआ निरंतर अपने अंतकरण को ध्यान में स्थिर किया करे रहसी स्थित एकाकी च इति चीज विशेषण इत्यर्थः एकांत स्थान में स्थित हुआ और अकेला इन विशेषणों से यह भाव पाया जाता है कि सन्यास ग्रहण करके योग का साधन करें यतचित्तात्मा चित्तम अंतकरणम आत्मा देह चयत यतचित्तात्मा निराशि वित्तृष्ण अपरिग्रह च रहितः संन्यासी अभी त्यक्तर्वपरिग्रह सन युंजीतर्थ है जिसका चित्त अंतकरण और आत्मा शरीर दोनों जीते हुए हैं ऐसा यथ चित्तात्मा निराशी तृष्णाहीन और संग्रह रहित होकर अर्थात सन्यासी होने पर भी सब संग्रह का त्याग करके योग का अभ्यास करें अथ इदानम योगम युंजत आसनाहार विहारादीनाम योग साधन नियमों वक्तव्य प्राप्तयोगलक्षण यदि इति अत आरभ्य तत्र आसनम एव तावत् प्रथम उच्यते योगाभ्यास करने वाले के लिए योग के साधन रूप आसन आहार और विहार आदि का नियम बतलाना उचित है एवं योग को प्राप्त हुए पुरुष का लक्षण और उसका फल आदि भी कहना चाहिए इसलिए अब यह प्रकरण आरंभ किया जाता है उसमें पहले आसन का ही वर्णन करते हैं शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः स्थिरमा आत्मन्युत्म नाति चैलाजिन कुशोत्तरम शुचौ शुद्धे विविक्ते स्वभावतः संस्कारतो वादेशे स्थाने प्रतिष्ठाप्य स्थिर अचलम आत्मन आसनम् न अत्युत्तम न अतिथित न अपि अतिचम तथलाजिनकुशोत्तर चैलम अजिम कुशाह च उत्तरे यसने तद आसन चैलाजिनकुशोत्तर पाठक्रमा क्रम चैलादीना शुद्धस्थान में अर्थात जो स्वभाव से अथवा झाड़ने बुहारने आदि संस्कारों से साफ किया हुआ पवित्र और एकांत स्थान हो उसमें अपने आसन को जो न अति ऊँचा हो और न अति नीचा हो और जिस पर क्रम से वस्त्र मृगचर्म और कुशा बिछाए गए हो, अविचल भाव से स्थापन करके यहाँ क्रम से उन वस्त्रादि का क्रम उल्टा समझना चाहिए अर्थात पहले कुशा उस पर मृगचर्म और फिर उस पर वस्त्र बिछावे प्रतिष्ठाप्य आसन को स्थिर स्थापन करके क्या करें सो कहते हैं कृत्वा चित्तेन्द्रियक्रियः त्रैकाग्रम मनवा तत्र तस्मिन् आसने उपविश्य उप्योग युज्यता उस आसन पर बैठकर योग का साधन करें कथम सर्वेशृत्यग्रम कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रिया चित्तम च च चित्तेन्द्रियाड़ी तेजा क्रिया संयता तस् स यत चित्तेन्द्रिय क्रिया कैसे करें मन को सब विषयों से हटाकर एकाग्र करके तथा यत चित्तेन्द्रिय क्रिया यानी चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को जीतने वाला होकर योग का साधन करें जिसने मन और इंद्रियों की क्रियाओं का संयम कर लिया हो उसको यतचित्तेन्द्रिय क्रिया कहते हैं स किमर्थम योगम जुंध्यादी आह वह किस लिए योग का साधन करे सो कहते हैं आत्मा विशुद्ध इति अंतकरण आत्म शुद्धि के लिए अर्थात अंतकरण की शुद्धि के लिए करे बाह्यम आसनम उक्त अधुना शरीरधारण कथम उच्य बाह्य आसन का वर्णन किया अब शरीर को कैसे रखना चाहिए सो कहते हैं समम काय शिरो ग्रीवं धारियन चलम शि संेक्षनाशिकाग्रम समलोकय समम काय शिरोग्रीव का शिव चीवा च काय शिरो ग्रीवं तत् समम धार्यन अचलम च समम धार्यतः चलनम संभवती अतो अचलम विशिनष्टि अचलमती स्थिर स्थितौ भूप्वा काया सिर और गर्जन को सम और अचल भाव से धारण करके स्थिर होकर बैठे समान भाव से धारण किए हुए कायादि का भी चलन होना संभव है इसलिए अचलम यह विशेषण दिया गया है सम नासिकाग्रम संप्रेक्ष सम्यक प्रेक्षण दर्शन कृत्वा इव तथा अपनी नासिका के अग्रभाग को देखता हुआ यानी मानव वह उधर ही अच्छी तरह देख रहा है इस प्रकार दृष्टि करके ये इव शब्दोंप्तों दृष्ट्य न ही स्वनाशिकाग्र संप्रेक्षण इह विधिस्थित यहाँ संप्रेक्ष के साथ इव शब्द लुप्त समझना चाहिए क्योंकि यहाँ अपनी नासिका के अग्रभाग को देखने का विधान करना अभिमत नहीं है किमतर ही चक्षुसो दृष्टि संपात तो क्या है बस नेत्रों के दृष्टि को विषयों की ओर से रोककर कर वहाँ स्थापना करना ही इष्ट है सच अंतकरण समाधानपेक्षो विवक्षिता स्वनाशिकाग्र संप्रेक्षणम एवं चेद विवक्षित मन तत्र समाधीये न आत्मनि वह इस तरह दृष्टि स्थापना करना भी अंतकरण के समाधान के लिए आवश्यक होने के कारण भी अभिष्ट है क्योंकि यदि अपनी नासिका के अग्रभाग को देखना ही विधेय माना जाए तो फिर मन वही स्थित होगा आत्मा में नहीं आत्मनि ही मनसा समाधान वक्षति आत्मसंस्थम मनवा तस्मा इव शब्दलोपेन अक्षणो दृष्टिसन्पात एवं संप्रेक्ष उच्यते परंतु आगे चलकर आत्मसंस मन कर आत्म इस पद से आत्मा में ही मन को स्थित करना बतलाएंगे इसलिए इव शब्द के लोप द्वारा नेत्रों की दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर लगाना ही संप्रेक्ष इस पद से कहा गया दिशा चनवलोकयन दिशा चवलोकनम अंतरा इति एत इस प्रकार नेत्रों की दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर लगाकर तथा अन्य दिशाओं को न देखता हुआ अर्थात बीच बीच में दिशाओं की ओर दृष्टि न डालता हुआ किंतः प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते मन संयम्यम युक्त आसीत मत् प्रशाताकर्षेण शांत आत्मा यस्य अयम् अंतक यगतभ्रह्मचारी व्रते स्थित्रह्मचारिणो व्रत तस्मिन् स्थितः तदनुष्ठाता भवेद् इत्यर्थः कि च मन संयम्य मनसो वृत्तिपसंहृत मच्चित् मयि परमेश यस सह अयित्त युक्त साम सन आसी उप विषेद मतपर अहम् परो अयम् यस सह अयर प्रशातात्मा अच्छी प्रकाशे शांत हुए वाला विगत भी निर्भय और ब्रह्मचारियों के व्रत में स्थित हुआ अर्थात ब्रह्मचर्य गुरुसेवा भिक्षा भोजन आदि जो ब्रह्मचारी के व्रत हैं उनमें स्थित हुआ उनका अनुष्ठान करने वाला होकर और मन का संयम करके अर्थात मन की वृत्तियों का उपसंहार करके तथा मुझ में चित्त वाला अर्थात मुझ परमेश्वर में ही जिसका चित्त लग गया है ऐसा मत होकर तथा समाहित चित्त होकर और मुझे ही सर्वश्रेष्ठ मानने वाला अर्थात मैं ही जिसके मत में सबसे श्रेष्ठ हूँ ऐसा होकर बैठे भवती कश्चित रागी स्त्री चित्तो न तो एव परत्वेन न गृहणाती किमतर् राजानम महादेवम वा अयम तो मत, मत कोई स्त्री प्रेमी स्त्री में चित्त वाला हो सकता है परंतु वह स्त्री को सबसे श्रेष्ठ नहीं समझता तो किसको समझता है वह राजा को या महादेव को स्त्री की अपेक्षा श्रेष्ठ समझता है परंतु यह साधक तो चित्त भी मुझमें ही रखता है और मुझे ही सबसे अधिक श्रेष्ठ भी समझता है अथ इदानम योगफल उच्यते अब योग का फल कहा जाता है युजन एवं सदात्म योगी नियतमस शांति निर्माण परमास्था अतिगछति जुंजन सामधान कुरन एवं यथोक्न विधान सदा आत्मायतम नियत संयत मानस मनो ये सह अयतमसा उपरतिर्वाणपरमा निर्वाण मोक्ष तत्पर निष्ठा यसंस्था मदधी नाम मदधीनाम अधिग्चती नियत मान वाला योगी अर्थात जिसका मन जीता हुआ है ऐसा योगी उपर्युक्त प्रकार से सदा आत्मा का समाधान करता हुआ अर्थात मन को परमात्मा में स्थिर करता करता मुझ में स्थित निर्माणदाय शांति को उप्रति को पाता है अर्थात जिस शांत की परमनिष्ठा अंतिम स्थिति मोक्ष है एवं जो मुझ में स्थित है मेरे अधीन है ऐसी शांति को प्राप्त होता है इदान योगि आहारादी नियम उच्यते अब योगी के आहार आदि के नियम कहे जाते हैं नात्यनस्तस्तु योग न ना चेकातमनस्नता न चाति स्वप्नशील से जागृत नजुन न अत्यनत आत्मसमित अन्नपरिमाण अतिथ अत्यसनों नोग अस्त नएका अनस्न तो योग अस्त यदुवा आत्मसमृतम तदवती तीनस्ति यूयो हीनस्ति तनीय न तदवती सत्पथ श्रुते है अकने वाले का अर्थात अपनी शक्ति का उल्लंघन करके शक्ति से अधिक भोजन करने वाले का योग सिद्ध नहीं होता और बिल्कुल न खाने वाले का भी योग सिद्ध नहीं होता क्योंकि यह श्रुति है कि जो अपने शरीर की शक्ति के अनुसार अन्न खाया जाता है वह रक्षा करता है वह कष्ट नहीं देता बिगाड़ नहीं करता जो उससे अधिक होता है वह कष्ट देता है और जो प्रमाण से कम होता है वह रक्षा नहीं करता तस्मात योगी न आत्मसम्मिताद अन्नाद अधिकम न्यूनम वा अश्नियात इसलिए योगी को चाहिए कि अपने लिए जितना उपयुक्त हो उससे कम या ज़्यादा अन्न न खाए अथवा योगिनो योगशास्त्री परिपठिताद अन्न परिमाणाद अतिमात्रन तो योगो न अस्ति। अथवा यह अर्थ समझो कि योगी के लिए योगशास्त्र में बतलाया हुआ जो अन्न का परिमाण है उससे अधिक खाने वाले का योग सिद्ध नहीं होता उक्तम ही अधर्म सब से तृतीय मुदक से तो वायो संचरणार्थ चतुर्थ चतुर्थम अवशेषेद इत्यादि परिमाणम् वहां यह परिमाण बताया है कि पेट का आधा भाग अर्थात दो हिस्से तो शाक पाक आदि व्यंजनों सहित भोजन से और तीसरा हिस्सा जल से पूर्ण करना चाहिए तथा चौथा वायु के आने जाने के लिए खाली रखना चाहिए इत्यादि तथा न च अति ची स्वप्नशील से योगोति नए चतिमात्र जाग्रतो योगो, योगो अर्जुन तथा हे अर्जुन न तो बहुत सोने वाले का ही योग सिद्ध होता है और न अधिक जागने वाले को ही योग सिद्धि प्राप्त होती है